रास्टी ये शैक्षिक अनुसंधानेवं प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शैक्षिक प्राउद्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा दो के छात्रों के लिए कारिक्रम भोज्य पदार्थ जो सुनो कहानी बात है देखो बड़ी पुरानी एक बहुत ही घना था जंगल उसमें था पीपल का पेड़ पेड़ वो बहुत बड़ा था सब पेड़ों ने उस पीपल को अपना दादा माना था बच्चों कभी तुमने सोचा है कि हम जो भोजन करते हैं वो हमें कहां से मिलता है अच्छा जरा सोचो भोजन में तुम कितनी चीजें खाते हो रोटी सब्जी दूध फल दाल छाछ और न जाने कितनी चीजें रोज खाते हो हमें खाने पीने की चीजें कौन देता है इसके बारे में आज हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं लो सुनो कहानी एक दिन अमरूद का पेड़ पीपल दादा के पास आया और कहने लगा दादाजी मैं हूं छोटा अमरूद का पेड़ पत्ते मुझ पर लगे अनेक कल आई एक बकरी मोटी मोटी बकरी निकली खोटी खा गई मेरे पत्ते सारे हाय खा गई पत्ते सारे उस बकरी को डांट लगाओ दादा उसको सजा दिलाओ Ab, bچos, Pee-pal-ne-a-mrood-ke-peer-ki-baat-sunni To, us-ne-nim-ke-peer-se-ka-ha Jau, Bokri-ko-bula-kar-là-o Bokri-a-ai Pee-pal-da-da-ne-bokri-se-pou-chha thi baga me do बोल, बोल क्यों तूने पत्ते खाए बकरी बोली मैं मैं मुझे जोर से भूख लगी थी खाने को कुछ धून रही थी मैं मैं मैं मैं ने तभी देखके कुछ पत्ते और खा गई मैवे पत्ते मैं मैं पीपल दादा ने उसकी बात सुनी तो नाराज होकर बोले बकरी तूने गलती तुझे होगी माफी पर बच्चों मोटी बकरी तो बड़ी खोटी थी वो माफी क्यों मांगने लगी वो तो भाग गई अब तो पीपल दादा को और भी गया वो भेड़िया के पास गया और बोला इस चौड़ा अमरूद का पेड़ पत्ते उस पर लगे अनेक गल लाई एक बकरी मोटी मोटी बकरी निकली खोटी उसने खाए पत्ते सारे सूख गए वे पौधे सारे उस बगरी को टाट लगा, उस बगरी को सजा दिलाओ। पर बच्चों भेडिये ने भी कुछ नहीं किया। अब पीपल दादा हाथी के पास गए, पर हाथी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। हार कर वो जंगल के राजा शेर के पास गए। और फिर वही शिकायत की। E'k c'ho'ta amrood ka pèr Patte us per l'aghe ani Kal a'i e'k bakri mòti Mòti bakri nikli khòti Usnè kha'e patte sàre Usnè kha'e patte sàre Usbakri ko d'ant l'agau Usbakri ko seda d'ilau लेकिन बच्चों शेर ने भी पीपल की बात नहीं सुनी अब तो पीपल दादा को और गुस्सा आया पीपल दादा ने हरी घास को बुलाया और कहा उठो उठके तुम जाओ सब पौधों को यहां बुलाओ अब तो बच्चों घास गई पेड़ पौधों के पास उनको सारी बात बताई पीपल दादा ने सभा बुलाई और इस तरह जंगल के पेड़ और पौधे पीपल दादा के पास आ गए पीपल दादा ने उन्हें बताया एक छोटा अमरूद का पेड़ उस पर पत्ते लगे अने ए काई थी बकवी मोटी मोटी बकरी थी बड़ी खोटी उसने खाए पत्ते सारे उसने खाए पत्ते सारे सब मिलकर मुझे बताएं बबरी को कैसे सज़ा दिलाएं आम का पेड़ बोला सब मिल शेर के, के पास चलेंगे उससे सारी बात कहेंगे पीपल दादा बोले हम शेर के पास गए थे लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी अब भाई बच्चों यह तय हुआ कि उस देश के राजा के पास चला जाए राजा ने पेड़ पौधों की शिकायत सुनी और बकरी को बुलवाया उधर बच्चों बकरी ने जाकर सारी बात गाय भैंस और भेड़ों को बता दी थी बकरी गाय और भैंस तीनों राजा के दरबार में पहुंच गए राजा ने बकरी से पूछा तूने पेड़ों के पत्ते खाए बोल क्यों तूने पत्ते खाए बकरी बोली <sad qualité> हम पत्ते ही खाते हैं बदले में दूध पिलाते हैं मुझे जोर से भूख लगी थी मैं खाने को कुछ ढूंढ रही थी मैंने देखे तभी कुछ पत्ते और खा लिए मैंने पत्ते मै, राजा ने बकरी की बात सुनी तो नाराज हो गए और बोले ऐसे बात नहीं सुलझेगी बकरी को इसकी सजा मिलेगी गाय बोली ठीक है महाराज मगर सोच लीजिए हम पशु आपके बड़े काम के हैं हमें नाराज करके आपको बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी राजा की तो कुछ समझ में नहीं आया राजा का बूढ़ा मंत्री गाय की बात समझ गया और राजा के कान में बोला महाराज ये पशु बड़े काम के हैं अरे सोचो अगर ना होंगे ये दूध कौन फिर देगा हमें अब तो बेचारा राजा सोच में पड़ गया क्या फैसला करे क्या ना करे पेड़ों का दादा पीपल भी बहुत बूढ़ा था वो सब कुछ समझ गया और बोला महाराज पशु काम के बहुत सही पेड़ पौधे भी बेकार नहीं हम नहीं होते फल कहां लगता फूल कहां लगते अनाज कहां लगता गेहूं चना बाजरा ज्वार कहां से लाते आम अनार मटर टमाटर आलू जो खाते हम नहीं होते तो कहां से लाते इतनी बात सुनकर भैंस से चुप नहीं रहा गया वो बोली हम नहीं होते दूध कौन देता घी नहीं होता मक्खन नहीं होता कहां से आती दही मलाई दूध बिन कैसे बने मिठाई अब तो बच्चों राजा के दरबार में पेड़ पौधों और पशुओं की बहस होने लगी राजा भी दोनों की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था दोनों की बात सुनकर उसने कहा झगड़ा करना है बेकार दोनों में हो प्यार ही प्यार तुम दोनों ही मेरे प्यारे दोनों छोड़ो झगड़े सारे छोड़ो यह गुस्से की बात दोनों सबके काम ही आते दूध दही मक्खन या छाछ चाहे फल सब्जी या अनाज सब चीजें खाई जाती हैं तुम दोनों से ही मिलती है दोनों भोजन देते हो पेट सभी का भरते हो तो बच्चों यह तो तुमने कहानी सुनी अब यह बताओ कि जो भोजन तुम करते हो वो तुम्हें कहां से मिलता है <laughs> सोचो सोचो हां हां हां बताओ रोटी सब्जी दूध फल दाल छाछ तुम्हें कहां से मिलता है भाई कुछ चीजें तो मिलती हैं पेड़ों से कुछ पौधों से कुछ पशुओं से क्यों ठीक है ना ये कारिक्रम रेडियो प्रायोगिक परियोजना के अंतरगत रास्टी ये शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के केंडरी ये शेक्षिक प्राउद्योगि की संस्थान द्वारा तैयार किये गए।